ये आज के सचमुच एक ऐसे दि, दिन आया आज के छः सात साहित्यिक समिति मन एक विदुषी के समग्रता ले के और व्यक्तित्व कृतित्व और सोला पुस्तक पे समीक्षा गोष्ठी रख के चर्चा करते हैं खूब अच्छा परंपरा है और एक मैं में जतका भी समिति जनमन संयोजन करे है और केंद्रीय व्यक्तित्व सरला शर्मा जिला में सबसे पहली बधाई देता हूँ कि एक बहुत अच्छा परंपरा के शुरुआत हमारे छत्तीसगढ़ के साहित्यिक बिरादरी में हो विप्र है जब कोनों के जन्मदिन होए तो ये ढंग के कार्यक्रम वह करत रहन घर जावा और ओला परघावन ओला सम्मान करें वह हाँ चाय पानी पिलावे और हमन ओकर बारे में छोटे बड़े जैसे है यथा योग्य स्वागत सम्मान करी लेकिन ये ढंग के हमार छत्तीसगढ़ में मोर जानब सूनब में पहली कार्यक्रम है और एक अच्छा कार्यक्रम है आज के कार्यक्रम में हमार अध्यक्ष बसोनी जी जौन अध्यक्ष है गुरु घासीदास शोधपीठ के और हमार जो आज के केंद्रीय व्यक्तित्व है जिला केंद्र में मान के और समग्रता ऊपर संक्षेप में चर्चा करन रूप में अपन बात रख डॉक्टर श्रीमती निरूपमा शर्मा जी विशेष अतिथि भाई गणेश सोनी प्रतीक जी भाई मुकुंद कौशल जी डॉक्टर दादू जोशी जी डॉक्टर सुधीर शर्मा जी संध्या रानी शुक्ल जी और आप सब जेकर नाम लोग मन ले डाले हैं महूला दूर आ न नहीं चाहो मैं साथ स्वर मिलावत हो आप सब जतका बिलासपुर से लेके कर गांव तक हर जगह के प्रतिनिधित्व करैया बड़े बड़े साहित्यकार इतिहासकार संस्कृति धर्मी विद्वान आप सब मन जो नाये हो कर से कार्यक्रम सफल सुफल हो एक दो बात में जरूर कहना चाहूं के व्यक्ति है जब जीवन भर लिखते तो साथ होते कि मूल्यांकन जीवन काल में हो जाना चाहिए यदि नहीं हो इस, तो बहुत पीड़ा होती हमारे गुरुदेव डॉक्टर रमेश चंद्र मेहोत्रा प्रसिद्ध भाषाविद एक छोटकिन पुस्तक लिखे रही इसे और शीर्षक ही केवल पर्याप्त से प्रकाशन बिना मोक्ष नहीं पुस्तक के नाम तो ऐसे लगते कि एक साहित्यकार के आत्मा भटकत रही यदि वो प्रकाशन नहीं हुई तो वो जमाना गए कि हमार साहित्य में दम हो ही तो लोगन हमार मूल्यांकन करी बहुत मुश्किल है कोई व्यक्ति के जीवन काल के बाद मूल्यांकन होना होते कुछ मन के अपवाद है लेकिन मौला ख्याल है अच्छा अच्छा प्रतिभा संपन्न व्यक्ति मन हमारे सामने से चल दिन और उन मूल्यांकन नहीं हो पाई ये दृष्टि से भी ये प्रयास बहुत अच्छा है संगीत में तो आते के एकदम शुरुआती काल से ही बच्चा आप कथक में भेज दो संगीत में लगा दो तो धीरे धीरे साधना पाके वह विकास करी साहित्य में भी मैं ये चीज़ ला। बहुत ज़रूरी समझता हूँ आप देख लो 40 साल तक लिखा थे पचास साल तक लिखते, थे तब जाके थोड़ा सा आदमी के नाम होते बहुत जल्दी यदि नाम हो गए कोई के उबाल आ गए तो आप देख लो उसके जल्दी वो गिर जाते एक लम्बी साधना परम्परा साहित्य में कला में बहुत जरूरी वो डॉक्टर निरुपमा शर्मा में आप सब देखे हो तीस चालीस पचास साल से आप सब जानते तो हमारे यहाँ आप सब साहित्य के अध्येता हो आप सब जानते हो कि वियोगी होगा पहला कवि ये कहे गए हैं पंच जी और वाल्मीकि के भी कविता से उद्धृत करत हुए हमन ओचित लमानथन लेकिन आप देखो यदि कभी वियोगी होकर पहली ओला संयोगी होना चाहिए संयोगी चाहे एक तरफा हो तन के ना हो मन के हो होना चाहिए तो ये परिभाषा लग थोड़ा मतलब बदलना चाहिए कि वियोगी के मतलब आप संयोगी माने भाव वियोगी माने अभाव तो अभाव से ही भाव उद्भावित होते उगर थे प्रकट होते तो ये जौन आदमी संघर्ष करे जीवन में जो उन अभाव ल देखे वो जो उन भाव देते वो भाव हो सर्वव्यापी हो जाते, बहुत जन में व्याप्त और यदि शुरू से यदि वह साधना करत थे तो वह बहुत बड़े चीज है लिए जो उन बोले जाते वियोगी होगा पहला कवि आ से उपजा होगा गान तो मैं ये अपन ढंग से बोलता कि बच्चा होगा पहला कवि मुंह से टपकी होगी लार वो समय से लिखायो साधना के लंबा परंपरा होना चाहिए साहित्य वो चीज हम ल दिखते आदमी बोलते ना वो विभूति है अपना अनकु लिखा ला आठ दस साल लिखा थे विभूति नहीं बोला पचास साठ साल वो पूरा आग में तप के झुलसा दे है राख हो गए अपन जीवन ला जला डाले हैं होम कर डाले हैं ओला आप विभूति बोल। तो ये साधना जो उन करते वही विभूति कहलाते बिना साधना के आदमी यदि विभूति आप बोला तो वो दिखावा ये छद में उनके अतिरिक्त कुछ नहीं निरुपमा शर्मा जी मूलतः गवित्री हैं हिन्दी और छत्तीसगढ़ी दोनों में समानांतर रूप से उनका अधिकार है और छत्तीसगढ़ी के निश्चित रूप से बहुचर्चित कवित्री है मंच पे पहली बार एक महिला कवित्रीला लोगन मन सुने हैं असहराए है। प्रकाशन बाद में हुई लेकिन मंच पे पहली उमन उत्तरी सन तिहत्तर में मैं आरंग केक कॉलेज में सहायक प्राध्यापक रहे हों और वहाँ ईमन वही गवर्नमेंट स्कूल में लेक्चरर रही तब से मोर इिचय है बाद में फिर मोर गतिमंद दरिया में पीएचडी करें और जब मैं पीएचडी करवाया शुरू के दस जन जौन पीएचडी करें डी से आठ जन मन ले बड़े रहेंगे मोर बड़े भैया मोर पहला रिसर्च स्कॉलर रही सर डॉक्टर विमल पाठक वहां से मैं शुरू करें फिर निरूपमा शर्मा जी डॉक्टर विजय सिन्हा डॉक्टर निर्मलकर ऐसे आठ जन मोर पास आप जान के ताज भवन शास्त्री भी करत से नहीं कर पाईश बाद में कर स के अंतर्गत करीस विश्वनाथ योगी परमार जी आ रही से कि बोला पीएचडी करना है मैं कहूँ मैं अतिक बुढ़ऊ ला नहीं कर रहा हूं मजाक में बोला आप अपन लड़की ला मोर से करवाओ पी आपके क्या जरूरत है अब आप लग को कोई फायदा नहीं मिले तो उनका लड़की प्रार्थना मोर अंतर्गत पीएचडी करीस तो मोर कहे के मतलब ये है कि मैं ऐसे छाँट छाँट के लोगन लियो और अच्छा काम करूँगा मेला मोला संतुष्टि है कि जब का काम होए, वो बिल्कुल मील के पत्थर है और ऐसा मन ला खोज के ईमन मोला खोजें और मैं रिसर्च इसका अलग अलग खोज और ये ढंग के जो उन काम हो है, निश्चित रूप से दरिया पे तो काम करे है फिर जब ईमन दूसर महिला मन के लिए जो पुस्तक तैयार करें तो मुला फोन करीन कि भई आप बहुत बिजी हो व्यस्त हो मैं आप ला तो नहीं बोलूं कि मुला वहां के महिला साहित्यकार बन के दो तो, लेकिन आपके चेला बहुत है वो मन ला आप जो तो बसंती वर्मा विनोद वर्मा कृष्ण कुमार पति फिर बोलीन कि वो डहर कोरिया और जसपुर डहर नहीं मिला थे वहां के भी मैं कुछ मतलब बोले तो दो साल तक लगातार मोर जैसे 150-200 आदमी मन सो संपर्क करना मंगाना सचमुच रिसर्च है उमा एक नई कथ को पीएचडी हो सकते थे वो ग्रंथ संदर्भ ग्रंथ तो है वो तो लिये बहुत बहुत बधाई देतो। चिंतन आदमी तब हो जाते चिंतक जब वह खूब कविता लिखते खूब लेख लिखते और खूब रिसर्च करते तो चिंतन परक कर लेख है और सूत्र में कहे के जौन इकरअंदाज है वो है बहुत महत्वपूर्ण है तो ए ढंग के विभूति हमार छत्तीसगढ़ में है निश्चित रूप से ऐसा मन के योगदान ला रेखांकित करना बहुत जरूरी है जब मन लेख लिखे है ओला आप रखो जो लोगन हैं लिख सकत है आप मंगाओ और कोशिश करो रूप में प्रकाशित हुए तो ये जो आयोजन करेंगे गए है वो अदा सार्थक हो ही। मैं आयोजक बनला आप सब एक अत्य दूर दूर से आए हो उमन सब ला मैं प्रणाम कर तो हूँ और आयोजक बनला बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर निरुपमा शर्मा जी अभी बोली ना जीवेम सरदा सतम हमारी यहाँ यह सुक्ति परंपरा में वेदभाव में है जीवे श्रद्धा लेकिन लोग भाव है कहा बोलते वो आप देखो लोक भाव है पच्चीस साल ज्यादा जीवा बोलते कि जब का आप जीवन गुजारत हो ओमा जब उन खाना खात हो ओकल उलिए दुगना पानी पीऊँ जब का खाना हो ओकल ले दुगना पानी पीऊ खा और तीसरा श्रम करो और चौथा हंसो तो सवा लाख सवा सौ सव वर्ष आप जी हो ये हमारे यहाँ कहेंगे, गए मोर ख्याल से कि ये आचरण जो उन भी व्यक्ति हमारे लोग से सीख के करी वो बिल्कुल सवा साल जी ही तो आप दीर्घायु हो या यशस्वी हो और न केवल नारी जाति के पर पूरा छत्तीसगढ़ और पूरा मानव समाज पर आप एक रोशनी दो ये अवसर पे मैं यही कामना करता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय छत्तीसगढ़